श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ मार्च अठारह ज्ञान तथा भक्ति शुद्ध आत्मा भक्तों को प्राप्त कर श्री रामकृष्ण आनंद में मग्न हो रहे हैं अपने छोटे तकत पर बैठे हुए कीर्तन गाने वाली के नाज नखरे दिखा दिखा कर उन्हें हंसा रहे हैं कीर्तन गाने वाली सज धज कर अपने साथियों के साथ गा रही है वह हाथ में रंगीन रुमाल लिए हुए खड़ी है बीच बीच में खासने का ढोंग कर रही है और नत उठाकर थूक रही है गाते समय अगर किसी विशिष्ट मनुष्य का आना होता है, तो वह गाते हुए ही उसकी अभ्यर्थना के लिए आइए बैठिए आदि शब्दों का प्रयोग करती है फिर कभी कभी हाथ का कपड़ा हटाकर बाजूबंद अनंत आदि गहने दिखाती है उनका यह अभिनय देखकर भक्तगण हाका मारकर हंस रहे हैं पलटू तो हंसते हंसते लोटपोट हो रहे हैं श्री राम कृष्ण पलटू की ओर देखकर मास्टर से कह रहे हैं बच्चा है ना, इसीलिए लोटपोट हुआ जा रहा है पलटू से हंसकर यह सब बातें अपने बाप से न कहना तो फिर जो कुछ लगन मेरे पास आने के लिए है वह भी ना रह जाएगी एक तो ऐसे ही वे लोग इंग्लिश मैन हैं भक्तों से बहुतेरे तो संधोपासना करते हुए ही दुनिया भर की बातें करते हैं परंतु बातचीत करने की मनाही है इसीलिए ओठ दबाए हुए ही हर तरह का इशारा करते हैं यह ले आओ वह ले आओ ओ हो हो, यही सब किया करते हैं सब हँसते हैं और कोई कोई ऐसे हैं कि माला जपते हुए ही मछली वाली से मछली का मोल तोल करते हैं जब करते हुए कभी उंगली से इशारा करके बतला देते हैं कि वह मछली निकाल जितना हिसाब है सब उसी समय होता है सब हंसते हैं स्त्रियां गंगा नहाने के लिए आती हैं तो उस समय ईश्वर का चिंतन करना तो दूर रहा उसी समय दुनिया भर की बातें करने लग जाती हैं पूछती हैं तुम्हारे लड़के का विवाह हुआ तुमने कौन कौन से गहने दिए अमुक को कठिन बीमारी है अमुक की बेटी अपनी ससुराल से आई या नहीं अमुक आदमी लड़की देखने गया था वह खूब देगा और खर्च भी खूब करेगा हमग्र हरीश मुझसे इतना हिला हुआ है कि मुझे छोड़कर एक क्षण भी नहीं रह सकता हमारा हरीश मुझसे इतना हिला हुआ है कि मुझे छोड़कर एक क्षण भी नहीं रह सकता माँ मैं इतने दिनों तक इसीलिए नहीं आ सकी ये अमुक की लड़की के देखवा आए थे अब की की बार विवाह पक्का होने वाला था, इसलिए मुझे फुर्सत नहीं मिली। देखो ना, तो गंगा नहाने के लिए आई हैं और कहां दुनिया भर बातें छोटे नरेंद्र को एक दृष्टि से देख रहे हैं देखते ही देखते समाधि मग्न हो गए क्या आप शुद्धात्मा भक्तों के भीतर नारायण के दर्शन कर रहे हैं भक्तगण निर्णिमे स्नयनों से वह ही चित्र देख रहे हैं इतना हंसी मजाक हो रहा था सब बंद हो गया जैसे कमरे में एक भी आदमी न हो श्री राम कृष्ण का शरीर निष्पन्ध है दृष्टि स्थिर है हाथ जोड़कर चित्रवत बैठे हुए हैं कुछ देर बाद समाधि छूटी श्री राम कृष्ण की वायु स्थिर हो गई थी अब उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ी क्रमशः मन बाह्य संसार में आ रहा है भक्तों की ओर वे देख रहे हैं अब भी भावमग्न है अब भक्तों को संबोधित करके किसे क्या होगा किसकी कैसी अवस्था है संक्षेप में कर रहे हैं श्री रामकृष्ण छोटे नरेंद्र से तुझे देखने के लिए मैं व्याकुल हो रहा था तेरी बन जाएगी कभी कभी आया कर अच्छा तू तो क्या चाहता है ज्ञान या भक्ति छोटे नरेंद्र केवल भक्ति श्री रामकृष्ण बिना जाने तो किसकी भक्ति करेगा मास्टर को दिखाकर कर साहास्य इन्हें अगर तू जाने ही नहीं तो इनकी भक्ति कैसे कर सकेगा मास्टर से परंतु शुद्ध आत्मा ने जब कहा है कि केवल भक्ति चाहिए तो इसका अर्थ भी अवश्य है आप ही आप भक्ति का आना संस्कार के बिना नहीं होता यह प्रेमा भक्ति का लक्षण है ज्ञान भक्ति है विचार के बाद होने वाली भक्ति छोटे नरेंद्र से देखूँ तेरी देह कुर्ता उतार तो जरा छाती खूब चौड़ी है तो काम सिद्ध है कभी कभी आना श्री राम कृष्ण अब भी भावस्थ है दूसरे भक्तों में हर एक को संबोधित करके पूर्वक कह कर रहे हैं पलटू से तेरी भी मनोकामना सिद्ध होगी परंतु कुछ समय लगेगा बाबूराम से तुझे इसलिए नहीं खींचता हूं कि अंत में कहीं गुलगपारा न मच जाए मोहनी मोहन से और तुम्हारे बारे में सब कुछ ठीक ही है केवल थोड़ी कसर बाकी है जब वह भी पूर्ण हो जाएगी तब कुछ शेष न रह जाएगा न कर्तव्य न कर्म और न खुद संसार ही क्यों सभी कुछ छूट जाना क्या अच्छा है यह कहकर उनकी ओर ससने एक निगाह से देख रहे हैं जैसे उनके अंतरतम प्रदेश के सब भाव देख रहे हों क्या मोहिनी मोहनी, मोहनी? मोहनी मोहन यही सोच रहे हैं कि ईश्वर के लिए सब कुछ छूट जाना ही अच्छा है कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण ने फिर कहा भागवत पंडित को एक पास देकर ईश्वर संसार में रख देते हैं नहीं तो भागवत फिर कौन सुनाए रख देते हैं लोग शिक्षा के लिए माता ने तुम्हें इसीलिए संसार में रखा है अब ब्राह्मण युवक से बातें कर रहे हैं